आज इकतीस अक्टूबर 2013 का दिवस गुरुवार का दिन और आप सबका हरिहत का आश्रम के कार्यक्रम में स्वागत है और आज हमारे बीच में आज पहली बार आने वाली दीदी हैं श्रीमती रत्न प्रभा शर्मा आपका विशेष तौर से स्वागत और दीदी आज जैसे पहली बार ही आई शाम को मुलाकात हुई तो थोड़ी देर में हमको समझ में आ गया कि इनके हृदय में अद्वैत की भावना पूरी तरह से विकसित है और वो निश्चित रूप से किसी ऐसे स्थान की तलाश में थे जहाँ पर वो अद्वैत का सत्संग कर सकें तो आशा है कि आप सबको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और हम जैसे अभी काश्मीर दर्शन की चर्चा करते हुए परमार्थ सार के अंतिम चरण में हैं दो या तीन गुरुवार में आज के सहित हम शायद इसको संपन्न कर लेंगे और जब हम कार्यक्रम उसके बाद में आश्रम के मुख्य भवन में शुरू करेंगे उस समय तक पुनः हम एक बार शिवसूत्र को शुरू करना चाहेंगे तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले शिवसूत्र का जब हमने चर्चा करी थी उपलब्ध नहीं थे शिवसूत्र इस विधा का सर्वोत्तम ग्रंथ है और शिवसूत्र काश्मीर शिव दर्शन को समझने के लिए सर्वाधिक जरूरी है और सर्वाधिक मुख्य ग्रंथ है और शिवसूत्र को फिर से शुरू करेंगे जैसे कि हम एक बार एक साल में उसका पूरा पाठ कर चुके हैं तथापि दूसरी बार जब हम करेंगे तो उसको और बेहतर तरीके से शायद हम उस पर चर्चा कर सकेंगे साथ ही साथ वहां पर अपन ये भी कोशिश करेंगे कि अन्य लोग भी कुछ ना कुछ समय देके अपना वक्त वक्तव्य देते रहें जो कुछ बात अपने को समझ में ही किसी एक अपन परिवार की तरह हैं तो उसमें सबको अपना बोलने का समझने का अवसर मिले और हर कोई अपना अपना का योगदान उसमें देना शुरू करे वो परंपरा अपन वहाँ पर जाने के बाद शिव सूत्र को शुरू करने के बाद शुरू कर देंगे अपनी लाइब्रेरी भी वहाँ पर अच्छे नए विकसित स्वरूप में शुरू हो जाएगी और जिसमें अब ज़्यादा वक्त की जरूरत नहीं है वो थोड़ा सा काम जो चल रहा है फ्लोरिंग वगैरह का वो हो जाएगा कुछ तो भी और दीदी मेरी विनती है कि आप आती रहें क्योंकि हम जैसे जैसे कुछ समय आते हैं तो यहाँ के शब्दावली से जो हम परिचित हो जाते हैं उसके बाद में उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है आरंभ में निश्चित रूप से कुछ शब्द आपको अजीब से लगेंगे मैं कोशिश करूँगा कि हर शब्द को जैसे हम जब भी उपयोग में लेते हैं उसका मतलब उसको ठीक से व्याख्यात करते रहें ताकि वो ठीक से समझ में आता रहे हमारे शिवसूत्र के अलावा स्पंद कारिका नामा के ग्रंथ है जो पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से धर्म की और संसार के ब्रह्मांड की ईश्वर की, की और हमारी अपनी स्वयं की व्याख्या करता है कि हम कौन है कहा है हमारी क्या स्थिति है इसके अलावा ये परमार्थ सार इसके अलावा तंत्रालोक इस प्रकार के ग्रंथ हैं जिन पर हम आगे भी समय समय पर चर्चा करते हैं इसमें हम अभी जो हमारा प्रसंग चल रहा है इसमें प्रसंगवश जो हम अभी तक देखते आए हैं उसमें कि ये भावना जब हृदय में अद्वैत की प्रबल हो जाती है और वो योगी इस संसार को शिव की तरह देखने लगता है जैसे हमने एक बार बात की थी कि अगर हम प्रार्थना करते हैं काश्मी शिव दर्शन पर इसे प्रार्थना करते कि हे प्रभु मुझे वो दृष्टि दे दे जिससे तू संसार को देखता है तीरी तो दृष्टि में जैसा संसार दिखाई देता है वैसा मुझे दिखाई दे जैसा तुझे दिखाई देता है वैसे मुझाई देते मुझे तेरी दृष्टि दे दे इसी को हम बोलते हैं शिव दृष्टि तो हम शिव दृष्टि से संसार को देखना चाहते हैं तो जब जिसके हृदय में ये शिव दृष्टि प्रबल हो जाती है और जब संसार को देखता है तो उस व्यक्ति के लिए उसका व्यवहार कैसा होता है उसका आचरण कैसा होता है वो कैसा उठता बैठता चलता है उसके आस का माहौल कैसा होता है उसकी पूजा कैसी होती उसका मंदिर कैसा होता है उसका जब कैसा होता है उसका हवन कैसा होता है उसकी पूजन सामग्री कैसी होती है हमारा यह प्रसंग चल रहा है इसमें और वह व्यक्ति किस तरह से अपना शरीर त्याग करता है और शरीर त्याग करते समय जब उसकी जो परिस्थितियां विभिन्न-विभिन्न परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल उसका परमार्थ क्या होता है उसका अंतिम परिणाम क्या होता है क्या होता है उसके शरीर का या उसके मन का उसके पुरैष्टक का हम जानते हैं कि शरीर से जब शरीर से प्राण छूटते हैं तो हमारा पूरा स्टक आगे बढ़ जाता है पूरा स्टक की हम तुलना कर सकते हैं उस हार्ड डिस्क से जब हमारा कंप्यूटर का अगर मॉनिटर खराब हो गया कीबोर्ड खराब हो गया सीपीयू काम नहीं कर रहा है लेकिन हमारी डाटा उसमें है तो हम चाहते हैं कि उसको हार्ड डिस्क को निकाल के दूसरे कंप्यूटर में फिट कर दें सारे शरीर बदल जाएगा लेकिन डाटा वही रहेंगे और उसमें जो कुछ है वो हमारे जन्मों का या उसके पुर, पुराने कंप्यूटर का रिकॉर्ड है जो कैरी फॉरवर्ड हो गया है अब इसमें अभी हमारे सारे डाटा सुरक्षित है उसी तरह पूर्याष्टक होता है जो हमारे शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरह निकलता है और अन्य शरीर को ग्रहण करता है अन्य शरीर कैसा ग्रहण करेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी मृत्यु की पूर्ण क्या भावना है उसके पहले हमारी मृत्यु के पूर्ण जीवन भर हमारा चिंतन क्या रहा जीवन भर हमारी दृष्टि क्या रही हमारी वासनाएं कैसी रही हमारी क्या वासनाएं प्रबल थी क्या कौन सी भावनाएं प्रबल थी और किस दृश्य से हमने संसार को देखा और जिया अंतिम क्षण में जैसा कि हम कई बार सुन चुके हैं कि अंतिम क्षण में राम का नाम लो तो उसको मोक्ष हो जाता है मरते मरते अंतिम सांस से हमने राम नाम ले लिया तो हमारी मुक्ति है लेकिन ये हमारी भावना ये तभी तक सत्य है जब तक कि हम इस जीवन में अद्वैत को अपने हृदय में स्थान ना दे पाए द्वैतवादी दृष्टिकोण से संसार को देखते रहे अच्छा बुरा कहते रहे लोगों से ऋषा गृहणा करते रहे किसी से मोहब्बत किसी से घृणा करते रहे किसी से प्रतिस्पर्धा करते रहे और संसार भर में हम संसार के काम से मुक्त नहीं हो पाए और हमने अपने हृदय में वो अद्वैत को स्थान नहीं दे पाए तो उस परिस्थिति में जब हम शरीर त्याग करते हैं तो उस समय में कहते हैं कि अंतिम क्षण में ईश्वर को याद करो तो तुम्हारी मुक्ति होगी लेकिन ये तभी तक सत्य है जब तक कि हम अद्वैत की जिंदगी नहीं जी पाए लेकिन अंतिम क्षण में ईश्वर को याद करने के लिए क्या अंतिम क्षण में ईश्वर को याद करना संभव है क्या होश में शरीर त्याग करना जरूरी है क्या बेहोशी में शरीर त्याग नहीं कर सकते क्या ऐसे नहीं होता दुर्घटना में अचानक हम शरीर त्याग कर दें हमें इस बात का बहान भी न रहे कि कब हम ईश्वर को याद करें तो क्या अंतिम क्षण हमारे लिए कह के आएगा क्या आने वाला है इसलिए हमको अंतिम क्षण की तैयारी पूरे जीवन भर करना होती है और जीवन भर का एक चिंतन विकसित करना होता है जिस चिंतन को अंतिम क्षण तक हमारी वासनाएं भावनाएं उसके आधीन रहे तदंतर हमको अन्य आने वाले शरीरों को उसके अनुकूल शरीर प्रदान करता है इसलिए अगर हमारी भावना ईश्वर दर्शन की सत्य दर्शन की शिव चिंतन की अगर जीवन बनी रहती है तो अंतिम क्षण हमको और कोई विशेष प्रयोजन करने की जरूरत है अंतिम क्षण में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है ये इस बात की पक्की गारंटी देता है शास्त्र कि अगर जीवन में आपका चिंतन अद्वैत कर रहा है आपकी दृष्टि अभेद की रही है और आपकी दृष्टि में ये संसार ये ब्रह्मांड ये क्रिएशन ये सारी यूनिवर्स अगर एक शिव का रूप रही है तो अंतिम क्षण में आप चाहे बेहोश के शरीर त्यागे होश में शरीर त्यागे गंगा जी के किनारे शरीर त्यागे नर्मदा जी के किनारे त्यागे चाहे किसी चांडाल के घर में शरीर त्यागे आपकी गति परम गति ही होगी उस गति में किसी तरह का फर्क नहीं आएगा और परम गति क्या होती है एक बूंद की परम गति क्या हो सकती है कि वो समुद्र में जाके मिल जाए उसकी एक जैसे हमारी अभी बात हो रही थी एक पात्र है मिट्टी का पात्र उस पात्र में जल रखा है उसकी अपनी आइडेंटिटी उसका अपना परिचय उस पात्र के जल के रूप में तब तक होगा जब तक कि वो पात्र है जैसे ही वो पात्र टूट जाएगा उस जल की वो पात्र वाली आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी उस बार ये वो ये नहीं कह सकता कि अब मैं उस पात्र का जल उस पात्र के जल को नाम कुछ दे दिया आपने तो निश्चित रूप से उसका नाश हो गया लेकिन अगर वो पात्र में रहते ही रहते समझ जाए कि मैं तो महारणव का जल हूं और मेरा परिचय महारणव से है महारणव महासमुद्र से तो ये उसका वास्तविक परिचय उस परिचय को उसको कभी भी नहीं बदलना पड़ेगा क्योंकि जब वो फैल जाएगा नाली में चला जाएगा नदी में चला जाएगा अंतिम रूप से समुद्र में चला जाएगा क्योंकि वही उसका परम गति वही उसका अंतिम गंतव्य है इसी तरह हम अपने शरीर में रहते हुए हम अपना परिचय इस शरीर से हटा के सर्वोच्च चेतना से बना लेते हैं या सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस तो फिर हमारा शरीर के छूटने के पहले ही हम मुक्त हैं जिसको हम जीवन मुक्त बोलते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन मुक्त है वह क्या करता है कि जो कुछ भी खा लेता है जो कुछ भी पहन लेता है जो कुछ भी स्वीकार कर लेता है और कहीं पर भी ठहर जाता है उसके लिए मंदिर या किसी अपवित्र व्यक्ति के घर में कोई फर्क नहीं वो किसी अपवित्र व्यक्ति के घर पर भी होगा तो भी उसके लिए वो सब कुछ वातावरण शिव ही है और मंदिर में होगा तो भी उसके लिए वातावरण शिव ही है अपने पढ़ा था अशन यदवा तदवा संवितो येन केन चिचादेन यत्र क्वचन निवासी विमुचित सर्वभूतात्मा वो हर स्थिति में मुक्त ही है कुछ भी कपड़े पहनेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी के घर में रहेगा कुछ भी खाएगा उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसके शरीर से अब तक चाहे हजारों पुण्य हुए हो चाहे हजारों पाप हुए हो उस सब के बाद वो मल रहित रह जाता है क्यों पाप भी मल है और पुण्य भी मल है दोनों मल है पाप ही मल नहीं है पुण्य भी मल है क्योंकि पुण्य जिस भावना से किया गया है अगर पुण्य को पुण्य की भावना से किया गया है तो निश्चित उसमें फल प्राप्त करने की इच्छा छिपी हुई है पुण्य को किया वास्तव में हमको कुछ चाहिए उसके बदले में हम एक सौदा करते हैं और सौदा कभी मोहब्बत नहीं होती प्रेम अगर ईश्वर से है तो उससे प्रेम करो उससे मोहब्बत करो लेकिन उससे तो तो सौदा मत करो क्योंकि हम जब भी पुण्य करते हैं उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं मोक्ष चाहते हैं उसके बदले में स्वर्ग चाहते हैं उसके बदले में हम कुछ चाहते हैं तो निश्चित रूप से सौदा है और उसका फल भोगने के लिए पुनः जरूर है कि हम शरीर लें और सुखों सुख भी भोगें लेकिन हम इस मोक्ष को या सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने से फिर वंचित रह जाते हैं चुक जाते हैं इसलिए पुण्यपाप दोनों ही मल हैं इन दोनों से मुक्त जो रास्ता जाता है वही हमारा सच्चा आध्यात्मिक रास्ता है अब जो व्यक्ति अपने हृदय में उस ज्ञान को प्रश्रय दे चुका है मध हर्ष को मनमत विषाद भय लोभ मोह परिवर्जित उसके मन में न तो मोह होता है न अहंकार होता है न क्रोध होता है न उसको कोई कामनाएं होती हैं न विषाद होता है न भय होता है क्योंकि भय किससे होगा उसको कामना किसकी होगी समस्त शिव है वो भी शिव है उसकी चेतना उसका शरीर लेके पूर्ण ब्रह्मांड शिव है इसलिए वो पूर्णतः तरह से आप्त तो काम होता है पूर्णतः से तृप्त तो होता है वो सब में मोहब्बत की है, जिसे हम पहले देख चुके हैं कि उसमें शुरू सूत्र में एक बार सूत्र आया था विस्मय योग भूमिका, यानी वो योगी जो अद्वैत में जी रहा है वो एक विस्मित नजर से संसार को देखेगा आश्चर्य भरी नजर से उसको हर छोटे से छोटे चीज में हर कोने से कोने में एक छोटे से चिटिया में भी उसको एक सुंदरता दिखाई देगी शिव का सौंदर्य दिखाई देने लगा क्योंकि उस सौंदर्य से वो कभी भी विलग हो ही नहीं सकता उसको समस्त संसार में वो सौंदर्य लगा दिखाई दे और वो सौंदर्य से लगातार वो विस्मित होता है आश्चर्य करते छोटे बच्चे की तरह जिसको वो इतने बड़े बगीचे में खड़ा कर दिया जहां उसको हर कोने में नई तरह के फूल दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर वो बड़ी अच्छी तरह से खुश और विस्मित हो जाता है और इसकी विशेष बात क्या है एक सांसारिक विस्मितता में और इस अलौकिक विस्मितता में एक फर्क है जो सांसारिक विस्मितता सीमित समय के लिए होती है, हम बोर हो जाते हैं। जैसे अगर एक खूब सुंदर मकान के अंदर हम रहने लगे तो कुछ दिनों तक हम विस्मित रहते हैं खूब खुश रहते हैं कि अरे कितना बढ़िया मकान है इस कमरे में एयर कंडीशनर लगाए कितने अच्छे गाते सोफे लगे लेकिन थोड़े देर बाद हम उस सुख से ऊब जाते हैं वो सुख हमारे लिए सुख नहीं रह जाता नए सुख की तलाश करने लग जाते हैं लेकिन इसमें नित नवीनता है जो योगी के दृष्टि में संसार के अंदर जो सौंदर्य है चाहे वो फूलों में सौंदर्य देखेगा पत्थरों में सौंदर्य देखेगा झरनों में सौंदर्य देखेगा आसमान में देखेगा और आसपास के लोगों में देखेगा उस संसार के हर कोने में सौंदर्य देखने वाले के हृदय में नित्य नवीनता उसके दृष्टि में नित्य नवीनता हो हर दिन वो सौंदर्य देखेगा जो उसको लगेगा ये तो और नवीन सौंदर्य है ये तो और बेहतर सौंदर्य है तो उस नित्य नवीन सौंदर्य के बीच में वो सदा एक विस्मित नजर से संसार को देखता है और जो कोई उसके पास होता है उसमें वो अपने खुशबू बिखेरता चलता है उसको फिर ऐसे व्यक्ति को क्या तो मोह हो सकता है क्या शोक हो सकता है क्या मद हो सकता है क्या अहंकार हो सकता है कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सब चीजें तब होती है जब उसका हृदय में द्वैत हो किसी के प्रति प्रेम हो किसी प्रति घृणा हो किसी के प्रति अपनापन हो किसी के प्रति प्रायपन हो तब वही ये सब कुछ पल सकते हैं क्योंकि ये जब अद्वैत की दृष्टि में ये सब कुछ का पलना संभव नहीं है स्तुतम व्यय होतम व्य नास्ती व्यतिरिक्तम से किंचन व स्तोत्रादीन सुष्य न मुक्त निर्माण उसके लिए न तो कोई स्तुतव्य न तो उसका कोई अब ऐसा है जिसकी वो स्तुति करने जाता है मंदिर में ना कोई होता है जिसको वो अग्निहोत्र देता है या जिसको वो हवन करता है क्योंकि वो किसको हवन करेगा सब कुछ शिव है उसके लिए और ना उसको कोई ऐसी कोई कामना है जो उसको पूरी करने के लिए करेगा और ना उसको किसी के नमस्कार से कुछ आनंद आएगा ना किसी के तिरस्कार से उसको कोई दुख होगा तत्र च परमात्मा शिव देवताम स्वशक्ति युक्तम आत्मा आमर्शन विमल द्रव्य परिपूज वह अपने आप को शिव स्वरूप में जानेगा वो अपनी आपकी चेतना को अपनी विमर्श से अपना परिचय मानेगा अपना स्वरूप समझेगा कि शरीर के बीच में मैं जो रह रहा हूं चेतन स्वरूप वही वास्तविक मैं हूं यही उसका पूजन है यही उसका वास्तविक पूजन है वो अपने आप का सच्चा परिचय चेतना के रूप में जब जानता है वही उसका वास्तविक पूजन है वास्तविक परिचय ही उसकी पूजना है आत्मा आमर्षण विमल द्रव्य ये पूजा कहां से कर रहा है आत्मा आमर्शण के विमल द्रव्य से ये द्रव्य कैसा विमल हो गया कि जब हम कुछ बात सुनते हैं तो वह गाली भी हो सकती है प्रार्थना भी हो सकती है एक कविता भी हो सकती है काव्य भी हो सकता है एक व्यंग्य भी हो सकता है क्योंकि हमारे कान से सुनी जाने वाली बातें हजारों तरह की ऐसे जब हम देखते हैं तो दृश्य सुंदर भी हो सकता है कुरूप भी हो सकता है विभत्स भी हो सकता है आंखों के लिए प्यारा भी लग सकता है और आंखों को घृण भी लग सकता है लेकिन इस भिन्नता के बीच में अगर हम सब में शिव के दर्शन करते हैं और हमको सब कुछ अभिन्न दिखाई देने लगता है तो उस परिस्थितियों में आंखों के द्वारा नाक के द्वारा जबान के द्वारा कान के द्वारा लाए गए भिन्न भिन्न श्रोत है शब्द स्पर्श रूप रसगंध जितने तन्मात्राएं हैं ये सारी तन्मात्राएं अपने शुद्ध स्वरूप में पुष्प गंध कुमकुम हार ये सब बन जाते हैं। इसलिए हमारा ये शरीर मंदिर है इस मंदिर में रहने वाली जो हमारी अपनी चेतना है वो चेतना इसका हमारा देवता है उसकी आत्मा आमर्शण रूप विमल द्रव्यों से वो पूजा करता है और उसके पूजा की सामग्री क्या है शब्द स्पर्श रूप रसगन इसलिए उसको किसी चीज का त्याग नहीं करना है यहां ध्यान से देखिए हम एक द्वैत्ति कहता है कि दे मेरे को सन्यास लेना है वो तो संसार से दूर जाना है तो वो कपड़े त्याग देता है क्या मैं लंगोट में रहूंगा वो पत्नी को त्याग देता है वो मकान को त्याग देता है वो धहन को त्याग देता है वो भोजन को त्याग देता है लेकिन ये सर्वोच्च शिव शास्त्र क्या कहता है इनको त्यागने में क्या मिलेगा मत त्यागो ये सब तो विमल द्रव्य हैं जिसके द्वारा आप अपने आत्मा की पूजा कर रहे हो इन द्रव्यों को त्यागने की क्या जरूरत है जो कुछ सुन रहे हो उसमें अच्छे बुरे की दृष्टि के बजाय आप उसको पुष्प की दृष्टि हो कि ये देखो सारी जो कुछ सुनाई दे रहा है या पुष्प है जो दिखाई दे रहा है वो कुमकुम है जो मैं चखरा हूं वो कुमकुम है या चंदन है जो मुझे सूगने में दिखाई दे रहा है वो उसकी माला है इस तरह शब्द स्पर्श रूप रसगन में जो कुछ छू रहा हूं वो भी शिव है तो इस तरह भिन्नता के दृष्टिकोण को जब हम अभिन्नता की दृष्टि से इन पांचों तन्मात्राओं को ग्रहण करते हैं तो पांचों तन्मात्राएं हमारे लिए विमल द्रव्य बन जाती है तो इन विमल द्रव्यों से हम उस आत्मा रूपी शिव की पूजा कर रहे और ये जितनी चेतना ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं आंख नाक कान जबान ग्रहण इंद्रिय ये सब ये उसकी शक्तियां हैं शिव की शक्ति है, है। बहिर्ंतर परिकल्पन भेद महाबीज नीचे मर्पयत तस्याति दिप्त संविज्वले यत्ता भवती होमा बिना यत्न के होम होता रहता है जब हम भिन्नता के ज्ञान को होम करते चलते हैं अभिन्नता के ज्ञान में एकता है भिन्नता के ज्ञान को हम होम कर रहे हैं तो हमारा होम सतत चलता रहता है जब हमको भी कुछ भी दिखाई देता है अच्छा दिखाई देगा बुराई दिखाई तब लेकिन हम उसको होम कर देते हैं उसका हवन कर देते हैं और इस तरह हम अभिन्नता को सतत प्रश्रय देते हैं और भिन्नता को सदा होम करते चले जाते हैं तो यह हमारा हवन सतत चलता रहता है ध्यानमस्तमितम पुनरेश ही भगवान विचित्र रूपाणि सृजित तदेव ध्यानम संकल्पात्म लिखित सत्य स्वरूपम और उसका ध्यान कैसा है उसको ध्यान करने के लिए जब सब कुछ वो शिवस्वरूप देखता है तो उसका यही ध्यान है क्या होता है कि क्षणभर के लिए वो सबको शिवस्वरूप देखता है क्षणभर में उसको फिर वो उन रूपों में दिखाई देते हैं क्योंकि सबको शिवस्वरूप देख के उसको सांसारिक काम तो नहीं चल सकता उसका अगर प्यास लग रही है जल पीना है उसको तो जल तो पीना ही पड़ेगा चाहे शिव स्वरूप देखे तो भी पीना पड़ेगा इस तरह क्षणभर में वो जल शिव दिखाई देता है क्षणभर में फिर उसको वो जल दिखाई देता है इस तरह वो जल का क्या करता है क्रिएशन करता है सृष्टि करता है और वो तत्ण उसको संवार कर देता है कि यह शिव है जैसे ही वो शिव बोलता है वो तो संवार हो जाता है उसका संवार का मतलब होता है तीसरी आंख का खुलना हम कहीं तीसरी आंख खुलना मतलब प्रल है फलाय का मतलब तीसरी आंख तीसरी आंख का क्या मायना है कि जैसे ही हमारी ये यह आंख यह आंख का क्या मायना है ये अभिन्नता की आंख है शिव की दृष्टि है जब शिव की दृष्टि से हम संसार को देखते हैं तो हमको सब कुछ अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है अपना ही विकास दिखाई देने, देने उस तरह सब कुछ उतना ही प्यारा दिखाने लगता है हम सामान्य आंख से अपने शरीर को देखते हैं और शरीर का हर अंग हमको अपना प्यारा दिखाई देना कि मेरा हाथ भी उतना प्यारा मेरा प्यार भी मुझे उतना ही प्यारा लगता है मेरा अपना खुद का चेहरा भी उतना प्यारा लगता है क्यों लगता है क्यों कि ये मेरा अपना ही तो विकास है लेकिन जब अभिनेता के दृष्टि से देखू तो पूरा ब्रह्मांड मेरा विकास है तो मुझे ब्रह्मांड उतना ही प्यारा दिखाई देने लगेगा उतना ही सुंदर दिखाई देने लगेगा तो उस परिस्थिति में मेरा ध्यान अविनाशी हो जाता है इस ध्यान में कभी विघ्न आता ही नहीं क्योंकि मैं सतत संसार को देख रहा हूं और उसका निर्माण कर रहा हूं फिर उसका संहार कर रहा हूं फिर उसका निर्माण कर रहा हूं फिर उसका संहार कर रहा हूं फिर उसका निर्माण कर रहा हूं और जब भी मैं संहार निर्माण करता हूं उस समय मेरे हृदय में मात्र शिव भावना होगी ही तभी तो होगा बिना ध्यान किए तो कैसे कर सकूंगा मैं तो फिर शिव उपनिषद में शिव क्या कहते हैं कि हे प्रिय अपनी शक्ति को बोलते हैं कि अपने मन को ध्यान करते समय जहां जाता है वहां जाने दे जहां मन जाता है उसे जाने दे जहां भटकता है जहां टिकता है उसको टिकने दे क्योंकि शिव के बाहर जाएगा कहां जहां कुछ है सब कुछ शिव ही है तो शिव के बाहर ध्यान जा ही नहीं सकता पूरा ब्रह्मांड पूरा क्रिएशन तो शिव है और जब शिव ही सब कुछ है तो फिर उसके बाहर ध्यान जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता तो ऐसी परिस्थिति में हमारे मन को पकड़ पकड़ के एक जगह लाने की क्या जरूरत मन को जहां जाता है जाने दो कहां जाएगा शिव के बाहर जा ही नहीं सकता यही अद्वैत योगी का ध्यान है क्योंकि उसके ध्यान में उसको किसी एक जगह पर लगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता क्योंकि उसके सारा संसार एक ही जगह है एक ही बिंदु है वन पॉइंटेड कॉन्सेप्ट है उसकी कि एक ही बिंदु है शिव और शिव के साथ कुछ भी नहीं इसलिए उसको अपने ध्यान को अधिक प्रयास करके किसी एक जगह पर पकड़ के रखने की कोई जरूरत नहीं है भुवनालय में समझता कल्पना यथाक्ष गणतरम अंतरबोध है परिवर्तित यो संसार की एक एक चीज जो उसके सामने चली आती है वो उसके मन के हैं जिनकी वो माला फेरता है संसार की एक एक चीज उसके सामने आती है हनित नित नई चीज आती है और वो उनको भी चरवण करता जाता है हजम करता जाता है कि ये भी शिव है ये भी शिव है कोई नया व्यक्ति आया उसके लिए वो भी उसके लिए शिव है हर आगंतुक उसके लिए शिव है इस तरह वो अपनी उसके यही उसका जप है सर्वसमय दृष्टिया यद पश्य यवेदन मनुते विश्व श्मशान निरताम विग्रह खटवांग कल्पना कलिताम विश्व रसास पूर्णम निचकर्णम वेद खंड कपालम रसती च यत् देवत व्रतमस सदुर्भम च सुलभम च एक व्रत है जो सुलभ भी है और दुर्लभ भी है यह एक व्रत है जिसको हम सुलभ भी कह सकते हैं सुलभ इसलिए कि आपको इसे ज्यादा हाथ पर चलाने की जरूरत नहीं है कि में गए तो श्मशान में साधना कर रहे हैं वो खटवांग बनाई उसे खोपड़ी लाई वहां पे खोपड़ी लगाई इस तरीके की यौगिक और तांत्रिक साधनाएं करने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि उसकी भी एक भावना है वो जो स्मशान में जाके करते हैं खटवांग योग करते हैं जिस पर क्या करते हैं कि एक डंडे के ऊपर खोपड़ी लटका देते हैं ना वो उनके लिए प्रतीक है इस निर्जीव संसार का स्मशान का मतलब होता है इस चेतना के अलावा सब कुछ स्मशान है अगर इस चेतना हटा दी जाए तो सस्मशान है जितने मुर्दे हैं वो हम भी वैसे ही मुर्दे हैं हमारे शरीर में वैसे ही मुर्दा है अगर इसमें से चेतना हटा ली जाए तो तो वो स्मशान में जाकर जब साधना करते हैं वो चेतना की साधना करते हैं लेकिन ऐसे व्यक्ति को स्मशान जाने की जरूरत नहीं है ना कोई खोपड़ी ढूंढ के लाने की जरूरत है ना उसको लटकाने की जरूरत है क्यों क्योंकि उसके लिए चेतना को पहचानता है जानता है और उसका समस्त संसार उसके लिए स्मशान ग्रह समस्त संसार में एक चेतना है और वो क्या करता है कि वो कपालिक कपाल में अमृत आसो बनाता है और उसका पान करता है तो संसार ही जब उसका खटवांग है कपाल है और उसी में वो इस चेतना का चेतना रूप रस का या अमृत का पान करता है इस तरह वो संसार में इस संसार को स्मशान मानता है और इसी संसार के अंदर उस चेतना को विकसित होते हुए अमृत बनाकर उसका पान करता है इसलिए उसको ये सब कुछ उसको करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है अपने हृदय के अंदर ही इस संसार को इस संसार में उस चेतना को देखना है ये ठीक वैसी बात है जो हमने शिव सूत्र के पहले सूत्र में पढ़ी थी चैतन्य मा आत्मा हर किसी का सत्य चैतन्य है चैतन्य मात्मा आत्मा का मतलब होता है अल्टीमेट ट्रुथ फाइनल ट्रुथ है ना जो अंतिम सत्य जिस सत्य की और परत नहीं खोली जा सकती परत खोलने के बाद सत्य उजागर होता चला जाता है लेकिन अंतिम परत खुलने के बाद जो कुछ दिखाई देता है वो मात्र चैतन्य है तो चैतन्य में आत्मा चैतन्य ही आत्मा है चैतन्यने कॉन्शियसनेस आत्मा मतलब परम सत्य अल्टीमेट ट्रुथ फाइनल रियलिटी तो अंतिम सत्य जो है समस्त परतें खुलने के बाद जो कुछ हाथ में बच रहता है वह चैतन्य है अब हम कहेंगे किसका यह जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है यानी एक सामान्य वक्तव्य है यानी आप किसी भी चीज को ले लो एक पत्थर उठा लो एक अंकर उठा लो और उसके अंतिम सत्य की खोज करो बिना पूर्वाग्रह के अगर आप उस खोज को कर, जारी रखोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद में अंतिम रूप से बचेगी तो एनर्जी और कुछ भी नहीं बचेगा शिव की शक्ति ही बचेगी जिसको हम चेतना कह है सकते हैं और वैसे ही एक पुष्प को ले लो एक व्यक्ति को ले लो एक जीव जंतु को ले लो उसके भी अंतिम सत्य की जब हम खोज करेंगे तो अंतिम रूप से क्या बचेगा एनर्जी हम अंतिम सत्य किसी भी वस्तु का ले लें और अंतिम सत्य वही जा, जाके खत्म हो जाता है तो चैतन्य महात्मा जैसा है वही यह बात भी कह रहे हैं कि समस्त सत्य जो है यह शिवस्वरूप है और यह जानना ही अमृत ये जानना यह बोध ही अमृत है है ना यह अमृत योग है जब हम ये जान लेते हैं तो हम अमर हो जाते हैं कैसे अमर हो जाते हैं क्योंकि हम अपना परिचय उस आत्मा से करते हैं या उस चेतना से करते हैं जो न कभी जन्मी न कभी समाप्त की जा सकती है जिसको न तो पैदा किया जा सकता है ना उसको समाप्त किया क्योंकि पैदा उसको किया जा सकता है जो पहले नहीं था जो शाश्वत है उसको कैसे पैदा करेंगे ब्रह्मांड के निर्माण की पहली घड़ी का साक्षी कौन था? बिना चेतना के तो, तो कोई घटना घटती नहीं है यह वैज्ञानिक सत्य है क्वांटम फिजिक्स भी ये बोलता है कि बिना चेतना के कोई घटना घटती नहीं है तो पहली घटना घटी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उस समय न तो आप दिख रहे थे ना मैं दिख रहा था इस रूप में तो कोई तो चेतना थी जिसका प्रयोजन था उस घटना के जैसे अगर हमको यहां पर दिखे कि दस्खत किए हैं इसका मतलब वो आया था यहां पे नहीं तो दस्खत कैसे होते हैं हस्ताक्षर है मतलब वो उपलब्ध था ब्रह्मांड का क्रिएशन था मतलब क्रिएटर था उस जगह पर था और वो था मतलब ब्रह्मांड के बनने की पहली घड़ी वो पहले से उपलब्ध था यानी ब्रह्मांड के पहले से था ये सबसे प्रबलतम बात है जो समझने लायक अद्वैत की कि जब वो ब्रह्मांड के क्रिएशन के पहले से था और उसने क्रिएशन करने के लिए पास चूंकि उस पास कोई उपादान कारण नहीं था उसके लिए अलग से लाने के लिए कहीं मिट्टी नहीं थी कहीं ईट नहीं थी कहीं सीमेंट नहीं था तो निश्चित रूप से उसको ब्रह्मांड बनाने के लिए जो उपादान कारण भी उसको स्वयं ही बनना पड़ा इसलिए हम कह सकते हैं पूरे दावे से कि जो कोई दिखाई दे रहा है वह शिव ही है क्योंकि उससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता उसके सिवा अलग से कुछ था भी नहीं क्रिएटर क्रिएटर जी हां यहां पर क्या है दो है ही नहीं क्रिएटर क्रिएशन और क्रिएटेड तीनों एक ही है यानी निर्मित निर्माण और निर्माता ये तीनों एक ही हैं। यहां पर जो आप बैठे हो मैं बैठों और हम दोनों के बीच जो देखने की क्रिया हो रही इन तीनों में हम शिव का दर्शन कर सकते हैं त्रिपुटिता में यह मतलब त्रिक बोलते हैं ना त्रिकास्त्र है ना त्रिक नहीं, इसमें जो तीन हैं वो तीनों एक ही हैं ये प्रतीक है त्रिशूल का कि तीनों एक ही है। तीन क्या है एक क्रिया है जो हम दोनों के बीच में एक मैं हूं एक संसार है मैं चेतना स्वरूप हूं संसार प्रमात्र प्रमा, प्रमेय स्वरूप है मैं प्रमात्र स्वरूप हूं संसार प्रमेय स्वरूप है और हम दोनों के बीच में एक क्रिया है इंटरेक्शन है जो हम एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे को छूते हैं या सुनते हैं तो हम दोनों के बीच में एक क्रिया होती है इंटरेक्शन होती है तो इसी तरह शिव की इच्छा शक्ति इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति बनी जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इच्छा शक्ति से वो क्रिया शक्ति बनी क्रिया शक्ति से संसार और इच्छा शक्ति से वो चैतन्य स्वरूप बना मेरा लेकिन संसार भी उसी से बना इच्छा शक्ति से संसार बना इच्छा शक्ति से ही चेतना बनी तो जो चेतना बनी वो कोई अलग चीज नहीं थी इच्छा शक्ति से ही उसकी इच्छा शक्ति से ही संसार का रूप बना और चेतना स्वरूप बना और दोनों के बीच में जो एक इंटरेक्शन बनी वही प्रतीक त्रिशूल का इति जन्मनाशहीनम परमार्थ महेश्वराख्यम उपलब्ध उपलब्ध प्रकाशात् कृत क्रत कृत्य यथेष्ठम अब वो इस प्रकार के ज्ञान को पाकर वो योगी कृतकृत्य क्रत होकर तिष्ठता है बैठता है कृतकृत्य क्या मतलब होता है उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई जैसे आपको तीन घंटे का पेपर है आपने दो घंटे में पूरा कर दिया था कृतकृत्य क्रत हो गया बैठे रहो भले एक घंटे तक बाहर नहीं जाने दे रहा एग्जामिनर आपको तो बैठे रहो कुछ नहीं काम है आपका इसी तरह हम अगर नहीं भी मर रहे आज तो भी वो काम पूरा हो गया जिसके लिए आपको मानव जन्म मिला था मानव जन्म सिर्फ इसलिए मिलता है कि हम इस जन्म में वो काम कर सकते हैं जो अन्य जन्मों में नहीं कर सकते क्योंकि तो विवेक शक्ति या पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपको सिर्फ मानव जन्म में मिलता है किसी अन्य जन्म में हमको पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन या विवेक शक्ति नहीं मिलती जहां हम ये सबको समझ सके कि हमारा क्या उद्देश्य इस जीवन में आने का या क्या खाना खाना प्रजनन करना मकान बनाना रहना सोना इसके अतिरिक्त कोई हमारे उद्यम है ये मानव जीवन में समझ में आ सकता है और किसी जन्म में नहीं समझ में आता है तो हमारा ही मानव जीवन का जो चरम पुरुषार्थ है वो है ये समझ लेना कि हमारे समस्त समस्त जीवन का क्या उद्देश्य है है ना और अगर हमारा कोई उद्देश्य है और वो उद्देश्य को हम देखते हैं खोजते हैं जान लेते हैं और पा लेते हैं इसके बाद फिर क्या और कुछ बाकी रह जाता है कुछ भी नहीं वही जीवन मुक्त है और वही कृतकृत्य क्रत है तो ऐसा योगी कृतकृत्य क्रत बैठता है कृकृत्य तिष्ठित यथेष्टम और पूरी तरह से संतुष्ट होकर कृत्य बैठता है उसके लिए आप कोई कर्तव्य शेष नहीं है अब ऐसे व्यक्ति को आप कहेंगे कि फिर मरते वक्त कभी वो भूल गया तो बेहोश होकर मर गया तो कहीं आगे चांडाल के घर में मर गया तो कहीं मरते मरते उसके मुंह से कोई गलत बात सलत बात कोई गाली वाली निकल गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने जो एक बार अमृत पान कर लिया है उस अमृत का प्रभाव अब उससे कोई नहीं छीन सकता उसकी आत्मा को वो अमृत मिल गया है जिस अमृत के प्रभाव से अब उसको कोई नहीं छीन सकता। और वो जो अब हो रहा है उसके शरीर के साथ शरीर को नष्ट होना तो वो तो नष्ट होना ही था क्योंकि वो जन्मा था इसलिए उसको नष्ट होना लेकिन आपके अंदर एक फैक्टर है जो कभी जन्मा नहीं था वह आपकी चेतना वो कभी नहीं जन्मी थी यह वही चेतना है जो ब्रह्मांड के पहले क्षण के पहले उपलब्ध थी जिसने क्षण को बनाया जिसने संसार को बनाया जिसने ब्रह्मांड को बनाया जिसने अंतरिक्ष को बनाया जिसने पदार्थ को बनाया जिसकी शक्ति है वही चेतना है और वही चेतना आज, आज आपकी अपनी चेतना के विमर्श रूप में आपके पास भी उपलब्ध है आप भी जानते हो कि मैं कौन हूं वो फैक्टर अमर है उस फैक्टर से आप अपनी आइडेंटिटी कर लेते हो अपने आप को उस रूप में पहचान लेते हो जान लेते हो कि मैं कौन हूं यही सबसे बड़ा ज्ञान है और जो जान लेता है वो या तो बोलता है अहम ब्रहमाश्मी कि मैं ब्रह्म हूं वही बताऊ अभी उन्होंने ये पूछा था ना और उन्होंने पिछले बार एक ये डाउट क्रिएट करा था कि फिर आ, क्या होगा हमारे शरीर का और एक ये अपना डाउट था कि विकृति तो नहीं आएगी जब हम कहेंगे हमारा मन भटकता है तो भटकने दो तो विकृति विकृति तब तो आएगी जब हम सोचा कि ये अच्छा है अच्छी चीजों में मन क्यों नहीं जाता बुरे में क्यों चला गया शिव में क्यों नहीं रहता संसार में क्यों चला गया लेकिन हम संसार को जब शिव जानेंगे तो फिर मन भटक के जाएगा कहां समस्त जो सृष्टि है या क्रिएशन है वो शिव ही तो है तो उसके बीच में भटकने दो मन को इसलिए हम मन के भटकन की ज्यादा चिंता नहीं करते आरंभों में चिंता करते हैं कब जब तक कि हमारा मन द्वैतवादी होता है जैसे ही हमारे हृदय के अंदर अद्वैत का वास हो जाता है हमारे मन के भटकन की चिंता समाप्त हो जाती है मन भटक के कहां जाएगा तो जो है कहां ये बिल्कुल भी, भी नहीं है लेकिन कम जब आपको इसका बोध हो जाएत्र देखो तो सुनो मैं ब्रह्म हूं सुनो इसको एक अधूरा वाक्य बोल रहा रहे अहम ब्रह्माष्मी तत्त्वमसि सर्व खलविदम ब्रह्म ये तीन वाक्य मिल पूर्ण होते हैं अहम ब्रह्मास्म ब्रह्म हूं तत्वमसी तो मैं ब्रह्म हो और सर्व ब्रह्म और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी ब्रह्म है ये, ये। तीन तीन तीन हैं इसके महावाक्य और तीनों मिलके ही पूर्ण होते हैं बात अहम ब्रह्मास में एक अनुभव है तत्व तुम्हारी दृष्टि है और सर्व सर्वखलविदम ब्रह्म सर्वोच्च अनुभव है जबकि वो जान लेता है कि मैं शिव हूं ये संसार भी शिव स्वरूप है और तुम भी शिव स्वरूप हो और शिव से अलग कुछ है ही नहीं क्योंकि शिव से अलग कुछ हो ही नहीं सकता शिव अस्तित्व का नाम है जो चीज अस्तित्व में है वो फिर शिव कैसे ना होगी शिव नाम अस्तित्व का हमने रख दिया शिव ने अपना नाम नहीं रखा हमने रख दिया कि शिव अस्तित्व का नाम है जब अस्तित्व का नाम शिव है तो जो कुछ भी अस्तित्व में है वो शिव तो है वो शिव क्यों ना होगी तीर्थ है यानी तीर्थ में स्वप्रज ग्रह यानी किसी चांडाल के घर में व नष्ट स्मृत यानी स्मृति के खो जाने के बाद जैसे बेहोशी हालत में परित्रज्य देहम जो देह का त्याग करता है ज्ञात समकाल मुक्तम केवल्यम याति हथ उसको कहीं पर भी अपना शरीर त्यागे चाहे चंडाल के घर में चाहे वाराणसी जाके शरीर त्यागे या बेहोशी की हालत में स्मृति का विनाश होने पर शरीर को त्यागे वो शोकहीन व्यक्ति वो निश्चित रूप से शुस्वरूप ही हो जाता है मृत्यु के बाद में क्योंकि उसकी हार्ड फॉर्मेट फार्मेट होके जाती है गई वो कोई डाटा लेके जाती ही नहीं उसके बाद में आप उसको कैसे कहीं भी आप फिट कर दो उसमें कोई डाटा नहीं है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कैसे बनेगी आपके लैंग्वेज बता रहे हैं कंप्यूटर की <laughs> कि एक बार आपके हृदय में वो बात वो दृष्टि विकसित हो जाए आप अमृत पान कर लेते हो तो उसके बाद में जिस तरह से गो का दूध दूने के बाद में वापस स्थान में नहीं जाता उसी तरह पुनर्जन्म आपका हमेशा के लिए कट गया उसके बाद में फिर पुनर्जन्म होने की कोई संभावना नहीं चाहे फिर वो श्रपज ग्रह में जाओ चाहे तीर्थ के किनारे मरो चाहे बेहोशी में मरो चाहे बरबड़ाते हुए गाली देते हुए मरो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुण्याय तीर्थ सेवा निरया स्वप सदन निधन गति पुण्य पाप कलंक स्पर्श भावे तू किमतेन ये द्वेत में जो मान के चलता है कि यहां मेरा यहां पर ये पाप है ये पुण्य है ये पुण्य स्थान है तो उसकी गति में फर्क हो सकता है लेकिन जिसके लिए सभी स्थान शिव है उसकी गति में कैसे फर्क आ सकता है अब उसके आगे बड़े अच्छा बताते हैं तुष्कंबुल पृथक पृथक तुंडलकंड डलांतरक्षेप हमने चावल के साल में से दाने को अलग किया वापस उसको साल में डाल दिया तो क्या उसमें साल का और चावल के दाने का रिश्ता वापस पहले जैसा हो जाएगा कि? नहीं हो पाएगा कितना भी करो एक बार बाहर निकाल के वापस डालो तो वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया वैसे ही एक बार आपने अमृत पान कर लिया एक बार आपने जान लिया समझ लिया आपकी दृष्टि बदल गई उसके बाद में इस शरीर को आप मान के चल सकते हो साल का छिलका और उसके अंदर जो चावल का दाना है उसका अब कभी रिश्ता नहीं हो सकता दोनों सदा के लिए पृथक हो गए आपने अपनी आइडेंटिटी जैसे ही आप चेतना के स्वरूप में हो गई कितना संतोष देने वाला शास्त्र है या आपको यह नहीं कहता है कि आप ऐसा करो वैसा करो ऊपर नीचे टांगे करो किसी तरह का आपको किसी प्रकार का प्रयोजन करने का अपनी दृष्टि बदलने की बात करता है और दृष्टि बदल में इतना संतोष देता है कि आप बाद में आप कैसे भी मरोगे नहीं कि इतना तनाव में मरो अरे बापरे कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा ध्यान से भटक जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यहां मर जाऊं वहां गया यात्रा में दुर्घटना में मर जाऊं मरो ना जहां कहीं भी एक बार आपने अमृत पान करने के बाद शेर तो मरना ही कहीं ना कहीं आप यहां मरो वहां मरो कहीं में मरो दुर्घटना में मरो बीमारी से मरो बेहोशी में मरो आत्महत्या करो कुछ भी करो लेकिन कोई पाप नहीं मिलने वाला इससे क्योंकि आपने एक बार जो अमृत पान कर लिया वो आपने अपने आप को चेतन स्वरूप में जान लिया सचमुच पर उसके बाद में आत्महत्या भी पाप नहीं उसके बाद भी आपको कोई पिछाचोनी नहीं मिलने वाली आप अगर पूरी तरह से जान लेते हो लोग अपने शरीर का स्वेच्छा से शरीर त्याग करते हैं जैसे हमने बताया था हमारे दादागुरु ने करा था देवी शंकर चट्टोपाध्याय उन्होंने समय नियत कर दिया था कि ज्येष्ठ पूर्णिमा ने दोपहर को बारह बजे अपने शरीर त्याग करूंगा तो तुम बोलोग ये तो पिछाचोनी में जाने वाली बात आत्महत्या कर ली अपनी योग्य क्रिया से लेकिन नहीं क्योंकि जब वो पूरी तरह से अपने आप को अद्वैत में डाल चुके थे उसके बाद में अपना शरीर त्याग भी करना किसी तरह से ना तो कोई पाप है क्यों पाप होता है कि आप भुगतने से भाग रहे हो इसलिए पाप है आपके शरीर में जो प्रारब्ध कर्म है उनको अभी भुगतना बाकी है लेकिन जिसने अपने कर्मों को भून दिया है ज्ञान की अग्नि में वो बुने हुए कर्म आप क्या उसको जन्म दे सकते भुने हुए बीज कभी उगते बस तो भुने हुए कर्म कभी भी ज्ञान के अग्नि में भुने में कर्म पुनः कभी भी आपको फल नहीं देते इसलिए पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं उठता तो तंडुल कनर से कुरुते न पुनर् उत्पादात्मक या ना फिर उसके बाद में वो उसको एक बार छिलके में से निकाल दो वापस डाल दो और उसको फिर बो दो क्या उगेगा नहीं उगेगा क्योंकि उसका तादाद में खत्म हो गया साल के छिलके का उस चावल के दाने से तद्वत कंचुक कपटली ली पृथक कर्ता उसी तरह से जिस व्यक्ति के संस्कार से उसका विलगा हो गया है अलग हो गया छिलका छिलका निकल।, निकल गया अब उसको वैसे लेता संतरे का छिलका निकाल दो फिर उसके ऊपर वापस भी पिना दो तो भी क्या वो तादात में रहेगा नहीं रहेगा संतरे का छिलका है उसको भी छिलके का छिलका निकाल संतरे का जो बीज है ना उसका भी छिलका निकाल दो फिर बोने की कोशिश करो चाहे उसको वापस छिलका छिपका दो उसके बावजूद उसमें अंकुरण नहीं होगा तिष्ठ तिष्ठ त्यपि मुक्तात्मा तत्व तो स्पर्श विवर्जिता बहुती अब उस सब के बाद में वो किसी तरह के कर्मों से स्पर्श नहीं पाता है। हम कर्मों से स्पर्श कैसे पाते हैं हमने कुछ किया उसके पीछे हमारी जो भावना है द्वैत की कि मैंने अच्छा किया अब मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा या मैंने बुरा किया भगवान ऐसा नहीं होगी इसकी मेरे को सजा दे दे डरते लेकिन वहां फिर डर समाप्त तो हो गया निर्भय जो योगी कैसा होता है ये तो अपन उसमें पड़े चुके हैं। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भह निर्वेर अकाल मूरति, अजुनी सेभम गुरु प्रसादी ये जो सिख लोग सतत रोजाना गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं उसी निर्भय योगी की प्रार्थना है कि जो हम उसको शिव से तुलना कर सकते हैं या उस चेतना से तुलना कर सकते हैं और वो कैसा है एक ओंकार एक चेतना सत्नाम वही अल्टीमेट सत्नाम सतनामें अल्टीमेट रुथ अंतिम सत्य एक ओंकार सत्नाम, कर्ता, उसी के उसी के द्वारा संसार बनाया गया और पूरा वही पूर्वज है मतलब सबका पूर्वज है इस ब्रह्मांड का भी पूर्वज है पूर्वज का मतलब होता है पहला पैदा हुआ अब ब्रह्मांड पैदा हुआ है उसके पहले तो अब हमको उसके बाद में उसके आगे का हमको नहीं मालूम क्योंकि समय भी नहीं था जब तो एक ओंकार सतनाम करता पूरा निर्भह अब उसको भय किससे क्योंकि वो अकेला ही तो है भय तब होता है जब हमको लगता है कि कोई दूसरा आके हमको वो छेड़खा नहीं करेगा या कुछ करेगा गलत हमारे साथ तो हमको भय लेकिन जब दूसरा है ही नहीं तो फिर भय कैसा निर्भह निर्वेर उसका वैर किससे हो सकता है वेर करने के लिए दो तो चाहिए ना एक वेरी और एक जिससे वेर किया जाए लेकिन जब दो है ही नहीं तो वेर किससे और अकाल वो टाइमलेस दोनों पहचानते जब वो था जब समय था ही नहीं वो समय से परे है और अजुनी सेब हम गुरु प्रसादी अजुनी है अजन्मा कभी जन्म हुआ ही नहीं था सैबम है स्वयंभू वो स्वयं का निर्माता स्वयं ही है ब्रह्मांड का निर्माता भी स्वयं ही है वो एक छत्र वही स्वामी है अजुनी से गुरु प्रसादी यानी आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप पर गुरु की कृपा होगी गुरु की कृपा की भी करी बात समझ में ही नहीं आएगी आपको देखो कुछ तो भी बोल रहे हो या तो फिर रटोगे आप मंत्रों को खाली कुछ भी नहीं समझ में आएगा लेकिन समझ में तब आएगा जब आप पर कोई गुरु की कृपा होगी और वो गुरु कहां है आपके भीतर आत्म आत्मकृपा करेंगे वही गुरु कृपा होगी शक्तिपात का भी इसमें वर्णन आया था शक्तिपात कोई बाहर से आकर आपको चमका दे और आप चमक जाओ वो बात नहीं है इस शक्तिपात का सबसे बड़ा कारक है आपका आत्मबल आपके अंदर का आत्मबल सबसे बड़ा गुरु है आपका आपके अंदर का आत्मबल वही सबसे बड़ा शक्तिपातक है वो वही शक्तिपात दे सकता है। अगर आपके आत्मबल को आप विकसित करोगे स्पष्ट निर्णय लोगे कि मुझे क्या करना है तो वही आपकर शक्तिपात करेगा कुशलतम शिल्पी कलित विमल भाव समाध्य मलिनोपी मणिर उपाध्यय विवर्जिते स्वच्छ परमार्थ एवं सदगुरु शासन विमल स्थिति वेदनम तनुपाध्याय मुक्तम उपाध्याय अंतर शून्य विभावती शिवरूपम अब आप एक कच्ची मणि ले लो या हीरा जो तराशा नहीं गया है अब कुशलतम कारीगरों ने उसको तराश दिया और तराश के वापस उसको गाड़ दो गंदगी में तो क्या उसकी चमक कम होगी कभी भी नहीं होगी आप उसके ऊपर वही बात वह बता रहा है उसको दूसरी तरीके से क्योंकि एक ही बात एक तरह से नहीं समझ में आती दूसरे तरह से पहले वो रॉ कंडीशन में था कच्ची कंडीशन में ही रहा था उसको तराशने के बाद में उसको कितना भी धूल में डाल दो कितनी भी मिट्टी में डाल दो कितना भी कीचड़ा में डाल दो लेकिन वह अपनी चमक यथावत रखता है उसको हाथ में लेकर यूं करोगे वापस चमचमाता हेरा उसको किसी तरह का मल आच्छादित कर ही दे सकता वैसे ही योगी है जब आप एक बार वो अमृत पान कर लेता है, एक बार वो समझ लेता है, एक बार जान लेता है, उस दृष्टिकोण से मुक्त हो जाता है और संसार को स्वरूप देखता है वो तक्षण मुक्त हो जाता है मुक्तम उपाध्यांतर शून्य में विवाहता शिवरूपम और वो तक्षण विमल स्थिति शिवस्वरूप बन जाता है शास्त्रादि अप्याद अविचल स्थिति शब्द में आप तन, तन्मययात प्राप्त सैव पूर्वम स्वर्गम नरकम मनुष्यत्व अब वो स्वर्ग नरक या मनुष्यत्व को जो पाता है वो तब तक ही पाता है जब तक कि उसके हृदय में ये भावना प्रबल नहीं है उसके लिए ना तो आपको स्वर्ग है ना कोई नरक है और ना किसी तरह का आप कर्मफल है ये सब तब तक होता है जब तक कि यह शरीर के अंदर उनके बीज स्थित होता है जब उनके बीज समाप्त हो जाते हैं जैसे जिस ही वो पान करता है पान का मतलब यह है कि समस्त कर्म बीजों का नाश हो जाना तो अंत्य क्षण तो तस्मिन पुण्याम पापाम जब स्थितिम पुष्यम मूणा नाम सहकारी भाव गि गतो तुना सा तु। पुण्य और पाप और पुनर्जन्म को पुष्ट करता हुआ अंतिम क्षण तो सिर्फ मूड़ों की बात है मूर्ख लोगों की बात है तब तक की बात है जब तक कि हम मूर्ख का मतलब होता है कि हम जो जब तक द्वैत की भावना में पूरी जिंदगी बिता देते हैं तो उनकी बात है है ना पर उस योगी की गति में वो अंतिम क्षण का कोई मायना नहीं स्पष्ट लिखा है कि योगी की गति में उस अंतिम क्षण की कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो तो अमृतपान पहले ही कर चुका है अब उसके बलिए अंतिम क्षण का कोई मायना नहीं है तीपी ताद्यात्मवेन विदु पशुरक्षी सरिश्रपादि स्वगतिम ये अपनी पुनरात् संबोधन संस्कृता गतिम या अगर किसी विशिष्ट कार्य या प्रयोजन से किसी ने शरीस्रप की योनि या पक्षी की योनि ली है या कोई जीव जंतु बना है तथापि उस योनि के बाद भी उसको तुरंत मुक्ति हो सकती है क्योंकि उसका अंतिम कुछ कार्य शेष हो और उसकी चेतना बनी हो अद्वैत की चेतना बनी हो उसके हृदय में तो उन्होंने इसका एक प्राचीन उदाहरण दिया जिस प्रकार से बताया था कि गजेंद्र को मोक्ष हुआ था तो इस प्रकार की बात लेकिन यह प्रकार की बात मात्र शास्त्रों के आधार पर हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते क्यों क्या हम जीव जंतुओं से न तो चर्चा कर सकते न उनकी भावना को समझ सकते ना जान सकते हैं लेकिन इनका शास्त्र का कहना पड़ता है कि वो जीव जंतुओं के बीच में भी जब चेतना प्रबल होती है तो वो भी अपनी पूर्व जन्मों के कर्मों से अद्वैत की भावना को पुष्ट करते चले आए हैं तो वो जीव जंतुओं के योनि में भी मुक्ति को पा सकते हैं स्वर्गमयो निरमय तदम देहाग पुरुष तदंगे एव ज्ञानवासरे स्वात्मा सुकृत भावतः तादृश एवं तादसो न देहपाता अभी इस, दे, इस शरीर के अंदर पुरुष स्वर्ग स्वर्गमय या नरक में है इनको कहना पड़ता है कि स्वर्ग नरक कहीं अलग ऐसा स्थान नहीं है अगर उसको स्वर्ग भोगना है तो भी उसको फिर नया शरीर मिलेगा अगर नरक भोगना है तो भी उसको एक नया शरीर मिलेगा और सारा भोगने के लिए इसी धरती के ऊपर उसको स्वर्ग नरक अन्य अन्य रूपों में भोगना पड़ेगा लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस प्रकार की उसकी आगे तो खबर आ गई हाँ जो लेकिन उसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद ना तो उसके लिए आप कहीं स्वर्ग भोगने के लिए उसको इस धरती पर आना है ना कोई नरक भोगने के लिए इस धरती पर आना है और देहपात के बाद उसका क्या होगा आप बोलोगे फिर उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी हु? उसकी आइडेंटिटी महानव की आइडेंटिटी हो जाएगी वो स्वरूप हो जाएगा एक छोटी सी एक अति सीमित पहचान को छोड़ के वो एक विशाल पहचान को ग्रहण कर लेगा पूरा अस्तित्व पूरा ब्रह्मांड वो समझ गया यहीं पे कि मैं यह छोटे से शरीर के अंदर जो हूं वही हूं जो ब्रह्मांड का बनाने का पहले क्षण पर उपलब्ध था और मेरे लिए ही ब्रह्मांड बना और सचमुच में क्वांटम फिजिक्स ने बात सिद्ध कर दी कि घटनाएं चेतना के लिए होती है चेतना घटना के ऑब्जर्वर नहीं है क्रिएटर है जब क्वांटम फिजिक्स नहीं आया था आज से 100 साल पहले करीब 1925 के आसपास उसके पहले वैज्ञानिक लोग ये सोचते थे घटना अपने आप घटती हैं और हम उनके दर्शक हैं न्यूटन के समय ये सोचते थे कि घटनाएं घटती हैं हम उनके दर्शक हैं न्यूटन ने तो यहां तक बताया कि ब्रह्मांड के बनने के पहले क्षण के जो फोर्सेस थे उनकी मेरे को कैलकुलेशन करके बता दो मैं ब्रह्मांड का भविष्य बता दूंगा क्योंकि वो कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करते हुए थ्योरिटिकली सही था वो कि हम ब्रह्मांड का भविष्य बता देंगे लेकिन वो गलत था क्योंकि जो जो कुछ घटता है वो निश्चित नहीं है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या घटाना चाहते हैं चेतना पर निर्भर करता है कि क्या घटना है इसलिए एक फिजिक्स में एक थ्योरी आई जो फिजिक्स के समस्त चीजों से अलग उसका नाम था थ्योरी ऑफ अनसर्टनिटी है ना अनिश्चितता का नियम यह सोच के लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि अरे दुनिया में सब कुछ निश्चित है फिजिक्स भौतिक शास्त्र में सब कुछ निश्चित है और अनिश्चितता का नियम कैसे आ गया और वो आज प्रसिद्ध थ्योरी थी है थ्योरी ऑफ अनसर्टिनिटी और वो थ्योरी आज पूर्ण मान्य थ्योरी है मैथमेटिकल प्रूफ के साथ की सा, कि थ्योरी ऑफ अनसर्टिनिटी कि आप ऑब्जर्वर कैन मेक ऑब्जर्वेशन देखने वाला तय करता है कि क्या दिख रहा है न कि जो दिख रहा है वह अपने आप में तय है और हम उसको देखने वाले निष्क्रिय हैं नहीं हमारी देखने की वजह से वो घटना घट गट रही है यह मैथमेटिकल प्रूफ हो चुका है कभी कभी हमको लगता है अजीब सी बात है हम हमारे हमारा कॉमन सेंस तो ये कहता है जो घटता है हम चुपचाप देखा करते हैं लेकिन नहीं ऑब्जर्वेशन की वजह से वो घटी है क्योंकि चेतना मुख्य है घटनाएं गौण है घटनाएं आपके पीछे घटती है चेतना मुख्य है तो इस तरह देहपात के समय होने वाले क्षण भर के परिवर्तन या देहपात के समय होने वाले स्थान परिवर्तन विचार परिवर्तन या चेतना में निश्चितता इन सब का उसके मुक्ति से कोई संबंध नहीं उसकी मुक्ति है क्योंकि उसने अमर उत्पान अपने जीते जी कर चुका है इस तरह से हमारा अंतिम कुछ करीब दस लोग बाकी हैं जब हम कोशिश भर अगले एक या दो गुरुवार में इनको समस्त पूर्ण कर लेंगे ताकि हमारे परमार्थ सार का प्रथम पाठ संपूर्ण हो जाएगा तदंतर हम तो वहाँ पर जब शिफ्ट हो जाएंगे पंद्रह बीस दिन में जब भी संभव होता है जितनी जल्दी तो उसके बाद में हम शिव सूत्र का नए सिरे से पाठ शुरू करेंगे